देवी भागवत नवम जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन, जो दूसरे की निंदा करता है दूसरे के जानने में जिसकी विशेष रहती है, तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है वह तीन युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है सूची में उसके सभी अंग छिज जाते हैं फिर बिच्छु सर्प वज्रवीण तथा आग फैलाने वाले कीलों की योनियों में सात सात जन्मों तक भटकता है जो गृहस्थों के घर में लगाकर घुस जाता और भीतर पड़ी हुई वस्तु में चुरा लेता है तथा गाय बकरे और भेड़ों की भी चोरी करता है वह गोका मुख नामक नरक में जाता है मेरे दूतों की मार खाते हुए तीन युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नकरमुख संयक नरक में जाता है मेरे दूतों की मार सहते हुए वह वहाँ रहता है तदुपरांत उसके शुद्धि हो जाती है जो हाथियों घोड़ों एवं गवों को मारता है तथा वृक्षों को काटता है वह महान पात की व्यक्ति गजदंश नामक नरक में दीर्घकाल तक रहता है मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हें से उसको निरंतर पीटते हैं फिर तीन तीन जन्मों तक वह हाथी घोड़े गौ एवं मृक्ष जाति की जोनी में उत्पन्न होता है प्यासी गौ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है वह पुरुष गोमुख नामक नरक कुंड में पड़ता है वहां सब और कीड़े और खोलता हुआ जल भरा रहता है वह उसी में जलता हुआ वास करता है इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गौ ब्राह्मण स्त्री भिक्षुक तथा गर्भ की हत्या करता है एवं अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है वह महान नीच व्यक्ति नरक में निवास करता है मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं प्रज्वलित अग्नि कंटक और खोलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तांबे पर वह छड़ छड़ में गिरता रहता है फिर सुअर तथा कौवा और सर्प होता है तदनंतर वह विष्ठा का कीला होता है, फिर बैल होने के पश्चात मनुष्य होता है दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती साध्वी जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्य मणि में गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है उसे अतिदेश की ब्रह्म लगती है अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार इसे ब्रह्म लगती है जो अपने गुरु इष्टदेव और जन्मदाता माता में भेद बुद्धि करता है उसे ब्रह्म लगती है जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्तों ब्राह्मणों में एवं ब्राह्मणेतरों में भेद बुद्धि करता है उसे ब्रह्म लगती है ब्राह्मणों का चरणोदक और सालग्राम का जल एक समान पवित्र है जो इनमें भेद मानता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है भगवान शिव के नैवेद्य और श्रीहरि के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखने वाले को ब्रह्म हत्या लगती है परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, ये संपूर्ण कारणों के कारण है इन सर्वं सर्वांतरयामी आदि पुरुष की सभी उपासना करते हैं इनके अनेक रूप माया में हैं, वस्तुतः एक निर्गुण ब्रह्म है जो भगवान शंकर के साथ इनकी भेद कल्पना करता है वह देश की आदिदेश का अधिकारी माना जाता है जो मानव भगवती के भक्त तथा उनके शास्त्र के प्रति द्वेश बुद्धि रखता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रों मंत्रोपाशकों की निंदा करता है जो पवित्रों में भी परम पवित्र है जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है तथा जो वैष्णवजनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं उनको ब्रह्म हत्या लगती है कारण ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपणी मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा है इन महादेवी को सबकी जननी कहा जाता है संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है